भासार्थ हे इंद्र हमारे पापों का नाश कर हम स्तुति अर्चना से अर्चना से न करने वाले लोगों को नष्ट करें स्तुत विरहित यज्ञ कभी तुझे आनंद प्रसन्न नहीं करता भासार्थ हे इंद्र तेरी त्रेताग्नि ज्वाला सब यज्ञ गृह में ऋतजों में प्रजलित होती गई तब यजमान के साथ आनंदित होकर तू सबको प्रेरित करके कीर्तिप्रद नाम पर आरुण होता है भासार्थ हे इंद्र तेरे मंगल के लिए दूध वाली गाय हो और दर्वी पात्र विशेष भी तुम्हारे लिए निर्मल एवं कल्याणप्रद हो जिस पात्र से तू अपने पात्र में मधु ले लेते हो भाशार्थ हे बलशाली इंद्र तुझसे सैकड़ों धन की जब कामना की तब दस्युहत्ता के समय कुशपुत्र दुर्मित्र और सुमित्र की रक्षा की तब सुमित्र एवं दुर्मित्र ने इसी प्रकार तेरी स्तुति की इत्यष्ट माष्टके पंचमो अध्याय अथाष्ट माष्टके षष्ठो अध्याय षडोत्तर शततम सुक्तम भाशार्थ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 श्रेष्ठ शुभ दिन में जैसे सुंदर खाद्य पदार्थ बनाते हैं वैसे ही तुम भी कल्याण में कार्य करते हो भाषार्थ जैसे दो बैल गोचर भूमि में हल ढोते हुए विचरण करते हैं वैसे ही तुम स्तुतिगान करने वाले हवि अर्पित करने वाले व्यक्ति का आश्रय करते हो रथ में जोते दो अश्व की भांति धन दान के लिए तुम स्तोता के समीप आते हो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 देवों की इच्छा करने वाले यज्ञशील यजमान के अग्नि की भांति तुम दीप्तिमान हो चारों ओर जाने वाले पुरोहितों की भांति तुम अनेक स्थानों में पूजित हो भाषार्थ तुम दोनों हमारे लिए माता-पिता पुत्रों के प्रति जैसे स्नेह युक्त रहते हैं वैसे कांति से तेज से सूर्य चंद्र की भांति उग्र होवो शीघ्रता से कार्य करने वाले राजा की भांति होवो पालन पोषण के लिए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 तेजस्वी मेषों की भांति सुघटित अन्न सेवन योग्य तथा अन्यों को भी पुष्ट करने वाले होव भाषार्थ मत पाथी को रोकने वाले अंकुशों की भांति शत्रुहंता दुष्टों का संहार करने वाले राजपुरुषों की भांति हिंसक एवं विदारक इसलिए प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले जल में उत्पन्न रत्नों की भांति विजयशील और बहुत बलवान तथा स्तुत्य हो वे तुम दोनों मेरे विद्धा वस्था युक्त एवंग मरनशील देह को अजर और अमर करो भाशार्थ हे बलशाली अस्विनव देव सामर्थ शाली पुरुषों की भांत होकर चलनशील जरा युक्त एवंग मरनशील शरीर को प्राप्तब्य भल के लिए जल की भांति पार करो बलशाली रिभु की भांति तुमने वेगवान संस्कृत रथ पाया है वायु की भांति तीक्ष गति से वह सर्वत्र गमन करके शत्रुओं का धन ले आए भासार्थ महावीर की भांति तुम अपने उदर में मीठा घी ग्रहण करो तुम धन के रक्षक शत्रु का संहार करने वाले और अत्यंत श्रेष्ठ आयुधों को धारण करने वाले हो तुम दोनों पक्षियों की भांति सुख से सर्वत्र बिहारी हो चंद्र की भांति आह्लाददायक रूप वाले हो तथा मन की इच्छा से ही आभूषित होकर स्तुतप्रिय तुम यज्ञ में आते हो भाषार्थ श्रेष्ठ पुरुषों की भांति गंभीर स्थानों पर भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले हो तरने वाले के पैरों की भांति तुम जल की गहराई का अंत जानने वाले हो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 दो किसानों की भात पसीना जल बहाने वाले हो, जैसे दुर्बल गाय स्रेष्ट घास पाकर दुगध युक्त होती है, वैसे ही तुम हवी रूप अन्न से प्रेम युक्त होते हो, भाशार्थ हे अस्विनव इस्तुत युक्त इस्तोत्रों को बढ़ाएं तथा हविर युक्त अन्न इसलिए तुम यहां एक रथ पर आरूढ़ होकर हमारे माननीय स्तोत्रों को श्रवण करने के लिए आओ गौवों के मध्य होने वाले मीठे एवं तक् को अन्न के दूध के लिए आओ ऋषि ने अश्व दय की इच्छा पूरी की सप्तोत्तर शततम सुक्तम भाषार्थ इन यजमानों के यज्ञ सिद्धि के लिए सूर्य रूपी इंद्र का महान तेज प्रकट हुआ तथा सभी स्थावर जंगात्मक विश्व अंधकार से मुक्त हुआ पितरों द्वारा दी गई सूर्य रूपी महती ज्योति प्रकट हुई दक्षिणा का महान मार्ग दृष्टिकत हुआ अर्थात सब प्रकार से याग संपन्न होने पर ऋतृगों को दक्षिणा अर्पित की गई भाषार्थ दक्षिणा देने वाले दानशील मानव स्वर्ग में ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं जो अश्वदाता हैं वे सूर्य के साथ रहते हैं जो सोने का दान देने वाले हैं वे अमरता पाते हैं हे सोम वस्त्र दाता लोक सोम पाते हैं सभी दीर्घायु होते हैं भाषार्थ देवों को आदर सत्कार से दिए जाने वाला द्रव्य आदि का दान पुण्य कार्य की पूर्ति करने वाला है वह देव पूजा का उत्तम साधन है वह आयोजकों को प्राप्त नहीं होता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 जो देवों को आनंद प्रसन्न करते हैं और यज्ञ आदि में अन्न द्रव्य आदि का दान करते हैं वे सप्त होताओं की मातृभूत दक्षिणा प्राप्त करते हैं भाषार्थ दाता को सर्वप्रथम बुलाया जाता है वह प्रमुख माना जाता है दक्षिणावान दानशील गामा अध्यक्ष सबसे आगे चलता है उसे ही मैं सबका पालक राजा मानता हूं जो सबसे पहले मानवों के बीच में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 वह दाता है विद्यमान शुद्ध पवित्र शुक्र के तीन रूप को जानता है सबसे पहले जो अन्नधि दक्षिणा से सबको आनंद प्रसन्न करता है भाषार्थ जो दक्षिणा रूप से अश्व को गौ का दान करता है जो दक्षिणा रूप से सोना रजत आदि धन को दान करता है जो सुवर्ण दक्षिणा प्रदान करता है तथा दक्षिणा रूप से अन्न का दान करता है जो हमारी आत्मा विशेष रीति से जानकर दक्षिणा को कवच की भांति सब बाधाओं कष्टों एवं दुखों का निवारण करने वाला बनाता है भाषार्थ धनादि दान करने वाले उदार लोग कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते निकृष्ट गति को निर्धनता को प्राप्त नहीं होते कभी पीड़ित नहीं होते वे उदार दाता क्लेश दुख को प्राप्त नहीं होते इतना ही नहीं यह जो संपूर्ण जगत और स्वर्ग सुख है वह सब उनको दक्षिणा ही देती है भासार्थ उदार दाता पहले घी दूध देने वाली श्रेष्ठ गाय को पाते हैं जो उदार दाता जो श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र धारण करती है ऐसी वधू स्त्री को प्राप्त करते हैं वे उदार दाता लोग सुरा मदिरा पाते हैं जो बिना बुलाए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 दान करने वाले का रथ भी श्रेष्ठ चक्र आदि से युक्त रहता है हे इंद्रादि देवों तुम युद्धों में दाता की रक्षा करो दाता युद्ध में शत्रुओं को जीतता है